पुरा ओम शांति शांति शांति शंकरचार्य केमारतरा शूक आश्रित ईश्वर पुरा ओम शांति विवेक चुड़ावणी दो सौ सत्ताइस श्लोक तक उस विचार हुआ तो इसमें ये बता दिया था कि ब्रह्म का स्वरूप बता दिया था स्वरूप का निरूपण चला अब प्रकरण आता है जगत और ब्रह्म की एकता जगत और ब्रह्म भेद नहीं एक ही चीज है ये सिद्ध करना चाहते हैं युक्ति देंगे पहले पहले प्रतिज्ञा करेंगे जगत और ब्रह्म दो नहीं है एक ही है ही ये प्रतिज्ञा करेंगे उसके बाद युक्ति देंगे उसके बाद श्रुति देंगे माने एक कैसे होगा ये जगत और ब्रह्म कहते हैं जगत है ही नहीं इसलिए एक होता है इसकी सत्ता का बाद करने पर एक होता है कल्पित है कल्पित वस्तु होता नहीं है जगत और ब्रह्म की एकता ये भी जीवित रहे और ब्रह्म भी जीवित रहे एक होता संभव नहीं है श्रुति के आधार पर और युक्ति के आधार पर इसका बाध करेंगे ये कल्पित घोषित करके बाद होगा तो ये इसकी सत्ता ही नहीं रही तो कितना बचा एक ही बचेगा ब्रह्म ही बचेगा तो जगत और ब्रह्म की ये एकता बाध सामान एकता होती है जैसे क्या होता है रात्रि में रात्रि के समय में हम कहीं जाते हैं हल्का हल्का प्रकाश होता है तो एक रास्ते के किनारे हमारी बुद्धि बन गई ये चोर है करके बुद्धि बन गई चोर बैठा है ऐसे बुद्धि बन गई वो तो जो भी था अब जो भी होगा हमारी बुद्धि कह रही चोर है हम आगे बढ़े बाद में लौट के आए प्रकाश दिन उदय सूर्योदय हो गया था तो जहां पर हमारी चोर बुद्धि बनी हुई थी वो तो ठूक था क्या था पेड़ कटा हुआ ठूंट था तो हम कहते हैं चौरस था बुद्ध बोलते हैं जो मैं चोर समझता था वो चोर नहीं किंतु वो ठूंठ है ऐसा हम कहते हैं इस स्थिति में कहते हैं एक ही व्यक्ति होता है दो नहीं होगा आप जिसको हम चोर कह रहे थे वो चोर नहीं वो क्या निकला ठूंठ। इसको बाधा समान बोलते हैं इस तरह से जगत ब्रह्म की एकता होगी जो जगत करके बांधते हैं ज्ञान काल में जगत भाषेगा नहीं आपको इसका बाद होगा तो इस तरह से जगत और ब्रह्म की एकता होगी ये नहीं कि ये भी रहे और वो भी रहे एक हो जाए ऐसी एकता नहीं है जगत का बाद होगा ब्रह्म बचेगा तो जगत ब्रह्म की एकता ऐसी एकता है ये ऐसी एकता सिद्ध करते हैं माने जगत केवल कल्पित है उसकी सत्ता है ही नहीं उस स्थिति में एकता माना ये नहीं कि जगत भी जीवित हो ब्रह्म भी जीवित हो और दोनों एक हो यह संभव नहीं होगा जगत को बाध करने पर एक होना पहले जगत बुद्धि हो रही थी आगे ब्रह्म बुद्धि हो। जिसके ऐसी एकता है तो पहले प्रतिज्ञा करेंगे सावधानी से समझना इसको नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा जगत और ब्रह्म की एकता बड़े सावधान से इसको समझना तब इस समझेंगे तो ठीक होगा नहीं तो गड़बड़ हो जाए ऐसे प्रकरण आएंगे यहाँ तो एकता घोषित करेंगे क्या स्वस्माद् अस्ति सदिद वस्तुनोभा नस्ति सम्यबोधे सदीद पैतम्मस्मद वस्तुभा नदस्ति कि जगत, जगत ये जो जगत है जो अभी पेड़ पौधे रूप में जो आपके सामने भाष रहा है ये देहादि रूप में भाष रहा है जगत है ये जो बाहर देख रहे हैं सब जगत अनात्म पदार्थ हैं जितने भी हैं ये जगत इदम जगत परम अद्वैतम सत् परम अद्वैत साथ ही है ये अद्वैत है ये जगत ये प्रतिज्ञा है परम अद्वैत सत ही है ये जो आपको दिख रहा, रहा है विभास रहा है जो जगत ये जगत जो है परम अद्वैत साथ ही है परमात्मा ही है ये अब कैसे होगा ये तो कैसे होगा हेतु देते हैं स्वस्माद अन्य वस्तुनो अभाव हेतु है देखो अपने से भिन्न या आत्मा से भिन्न वस्तु है ही नहीं वस्तु का अभाव है इसलिए वो ये जगत आत्मरूपी है माने अपने से भिन्न कोई वस्तु नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। ये हेतु दिया अपने से भिन्न कोई वस्तु माने ये जगत कल्पित है ये कहना चाहते हैं कल्पित वस्तु होता ही नहीं वास्तव में रज्जो में जो सर्वबुद्धि होती है वास्तव में सर्व होता ही नहीं तो है ही नहीं जब तो परमात्मा ही बचेगा एक ही रहेगा वो ये कहते ये जो कुछ आपको दिख रहा है जगत ये सब परम अद्वैतम ये सत्य है परम अद्वैत तो तो है।, है वही तो कुछ। हुआ है यही तो है ना रज्जु ही सब कुछ होती है हाँ। तो वो रज्जु अकेली होती है वो अद्वैती होता है वो उसी ढंग से बोलना है, अच्छा है। इसी ढंग से बोलना है माने कल्पित करने में गड़बड़ हो रहा है किंतु तो है कल्पित हाँ यही माने यहां पर क्या है अध्यारोप न करके अपवाद न्याय लगाते हैं। दो है इसकी सिलसिला दो है या तो आत्मा ही सब कुछ बन गया ये आरोप हो गया यह आरोप बाद कौन सा बात आरोप और अपवाद कैसा होता है ये कुछ भी नहीं है आत्मा ही है ऐसा है ये अपवाद बाद कौन सा बात सोने से सब कुछ होता है अंगूठी बनती है अमुक बनता अमुख बनता अमुख बनता सब सोना सोना बहुत कुछ बन गया अंगूठी रूप में कंकण रूप में अमुक रूप में बहुत कुछ बन गया किंतु गलाने पर क्या होगा सोना ही एक रहा पहले भी सोना एक था बाद में भी एक सोना ही रहता है ये यहां गलाने वाली प्रक्रिया अपवाद प्रक्रिया से बोलना चाह रहे हैं क्योंकि दो तरह से हम यहां विचार करते हैं एक आरोप बात, एक अपवादवाद ये अपवादवाद में बोल रहे हैं कौन सी बात नहीं अपवाद मारे कल्पित वस्तु होता नहीं है नहीं है तो है ही नहीं तो उसकी सत्ता है ही नहीं तो ब्रह्म एक ही बचेगा वो अद्वैती रहेगा इसको बोलाना जाते हैं माने रज्जू में जो कुछ भी आप समझते हैं समझना एक ही सर्प ही नहीं समझता व्यक्ति अपने अपने जैसी बुद्धि बनी होगी कोई उसको जलधारा समझता है पानी बहरा है समझता है वहां रस्सी पड़ी है अदेरे अदेरे में ये धारा पानी का धारा है बोलता है कोई एक बोलता है सर्प है कल्पना है दोनों की भिन्न भिन्न रूप से होता है कोई कहते हैं भूमि फट गई कहता है भूछिद्र बोलता है उसको पड़ी है रज्जू वो तो कल्पना भी एक जैसी नहीं होती है अपने ढंग की कल्पना होती है वहां एक व्यक्ति कह रहा है वो भूछिद्र है भूमि फट गई दरार आ गए भूमि में ऐसा बोल रहा है पड़ी है रज्जू वहां किंतु एक बोलता है सर्प एक बोलता है जलधारा पानी बह रहा है वहां छोटा सा ऐसा और एक बोलता है माला माला के आकार रसी का आकार एक माला बोलता है चारों में से कौन सा ही बोल रहा है सब गलत बोल रहे होता क्या है वहां एक ही रज्जू होती है सब बाधित हो जाते हैं ना जलधारा है वहां न भूचित्र है ना सर्प है, है, है ना माला है ना लाठी है कुछ भी नहीं है क्या रस्सी है वहा वैसे ही यहां भी ये आत्मा में कल्पित है जगत तो वो जगत नाम की कोई चीज होता नहीं है तो इसलिए जगत और परमात्मा की यह ऐसा है ये सद परम अद्वैतम ये जो से लेना जगत जो आपके सामने भास रहा है जगत शरीर रूप में भास रहा है इंद्रिय रूप में ये सब जगत कोटि में है ये बाह्य विषय रूप में भास रहा है पेड़ पौधे आदि रूप में ये जो जगत है सत परम, परम अद्वैत परम अद्वैत सत ही है क्योंकि कल्पित पदार्थ के अधिष्ठान से अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं होती है कल्पित पदार्थ का स्वरूप अधिष्ठान ही होता है क्या होता है जैसे रज्जु में कल्पित सर्प का स्वरूप रज्जु ही है कोई वैसे जगत आत्मा में कल्पित विवर्तवाद है वेदांत में कोई परि, परिमाण परिराम बात ही है। तो है नहीं यहां विवर्तवाद न होता हुआ वस्तु वासने का नाम विवर्त वास्तव में नहीं है किंतु तो वास रहा है इसको तो विवर्त बोलते हैं तो विवर्तवाद का सार से बोलते हैं सद इदम परम अद्वैतम इदम माने जगत ये जगत विचार दृष्टि से देखने पर परम अद्वैत परमात्मा ही होता उससे ही है उससे अतिरिक्त इसकी सत्ता है ही नहीं स्वस क्यों तो हेतु दिया शोषमाद अन्य से वस्तु उस आत्मतत्व से अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं आत्मा से अतिरिक्त वस्तु है ही नहीं आत्मा में कल्पित है सारा नहीं अन्य अस्थिकिंचित सम्यक परमार्थ तत्व बोधे दे कहते देखो कहेंगे नहीं महाराज आत्मा से अतिरिक्त वस्तु है ये सब देहादी है कहें कहते नहीं जब आपको अभी तो आप उस तत्स्थिति में नहीं पहुंचे जब परमार्थ बोध आपको होगा वास्तविक बोध होगा जिस काल में उस काल में आत्मा से अतिरिक्त वस्तु की सत्ता की सिद्धि होगी नहीं ये कह रहे हैं नहीं अन्यद किंचित अस्थि कुछ भी नहीं हो सकता है कब सम्यक परमार्थ तत्व बोधे ही कहा ठीक ठीक परमार्थ तत्व बोध जो आत्मा का ज्ञान जिस काल में ठीक ठीक होगा उस काल में कोई वस्तु रहता ही नहीं कोई वस्तु नहीं रहता वो आत्मा ही आत्मा बसता है क्योंकि रज्जू का जिस काल में ज्ञान होगा आपको ये रज्जू है करके उस काल में रज्जू में जो नाना प्रकार की कल्पना हुई थी सर्प रूप जलधारा रूप भू रूप लाठी रूप है ना माला रूप जो जो कल्पना हुई थी वो सब के सब क्या होंगे कुछ कल्पना कल्पित वस्तु सिद्ध नहीं होगी वह रज्जू ही एक सिद्ध होना वहां क्या सिद्ध होना कल्पना कितनी भी हो गई वो वहां परमार्थ तत्वबोध जब होगा या आत्मबोध होगा उस काल में और कोई वस्तु है ही नहीं उस काल भ्रांति में।, में है ये भाषना उस काल में तो एक ही आत्मा ही रहेगा इसलिए ये जो जगत आपको भाजता है आत्मा ही है रज्जु में भाषने वाले पदार्थ रज्जु ही होते हैं सोने में जो भी भाषते हैं मुद्रिका आदि रूप में जो भी भाजते हैं सोनारा ऐसा आकार बना देता है वह तत्व दृष्टि क्या होता है सोना दृष्टि जिस काल में होगी उस काल में मुद्रिका आदि सब समाप्त हो जाते हैं तो स्वर्ण एक बजता है वैसे यहां भी ब्रह्म ही एक होता है ये कहना इस तरह से एकत्र है जगत ब्रह्म की ना कि जगत और ब्रह्म मिल गए और एक वह मिलना माने ये खो जाता है उस काल में ब्रह्म दृष्टि जिस काल में होगी जगत दृष्टि खत्म हो जाती है इसलिए एक होता है इसको कल्पित माना जगत को यही कहते हैं आगे कहते हैं महाराज जगत और ब्रह्म एक कैसे होगा ये सब ब्रह्म ही है करके बोल दिया तो कैसे होगा कहते हैं ऐसा होता है देखो यदिदम शकलम विश्व नाना रूप प्रतीतम अज्ञात तत्सव ब्रह्म प्रत्यस्ताशेष भावना दोषम यदिदम शकलम विश्व नाना रूपम प्रतीतम अज्ञात तत्सर्व ब्रह्म प्रत्यस्ता शेष भावना यदि यदिदम सकलम विश्वम ये जो कुछ भी जगत है नाना आकार है नाना रूप माने नाना आकार के पेड़ का आकार अलग जल का अलग, आकार अलग तो भूमि का अलग सबके आकार अलग अलग है ऐसा जो जगत आपको दिख रहा है अभी शरीर का अलग आकार है जगत गुटी में शरीर भी इंद्रियों के आकार अलग मन के आकार अलग ये सब जगत कोटी में सारे यदिदम सकलम विश्वम सारा संसार जो कुछ भी है आपके सामने ईदम सकलम विश्वम ये जो जो कुछ भी है आपके सामने आप दृष्टा है बाकी सब ये जगत कोटी में है एक साक्षी को छोड़कर के बाकी जितने भी तत्व हैं जगत कोटी में हैं सब मन है बुद्धि है इंद्रिया है जगत कोटी में सारे है सारे तो यदि सकलम विश्वम ये जो कुछ भी संसार है विश्व है नाना रूपम भिन्न भिन्न आकार के दिखाई पड़ रहे हैं आपके एक ही आकार का नहीं है उसका आकार अलग उसका आकार अलग उसका अलग अलग अलग आकार वाला ये जगत है अज्ञान यही हेतु देते अज्ञान के कारण इसकी प्रतीति हो रही है ये भाष रहा है किस कारण से अज्ञान से माने ये कहा कल्पित है उसका ज्ञान अभी हुआ नहीं जैसे रज्जु का जब तक अज्ञान रहेगा तब तक सर्पादी भाषता है जिस जिस काल में रज्जू का ज्ञान होगा उस काल में सर्पादि का भाषण बंद हो जाता है वैसे यहां भी ये जगत का जो अधिष्ठान होगा ये कल्पित है वो सर्प के समान है रज्जू में भाषण वाले सर्प के समान है जहा सारा जगत इसका अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है अज्ञान है अधिष्ठान आत्मा है उसका ज्ञान अभी नहीं है तो अज्ञानात प्रतीतम कहते हैं इस आत्मा के अज्ञान से इसकी प्रतीति हो रही है किसकी जगत की जगत बुद्धि बनी हुई है आपको क्यों बनी है आत्मज्ञान नहीं है माने ये जगत कल्पना के अधिष्ठान आत्मा है वो आत्मा का ज्ञान आपको नहीं है इस कारण से जगत भास रहा है अभी आपको ये कहते हैं येदम विश्वम नाना रूपम जो भिन्न भिन्न आकार वाला रूप माने आकार भिन्न भिन्न आकार वाला ये जगत भाषा भाष रहा है अज्ञात प्रतीतम कहते हैं अज्ञान प्रतीत है। इसकी प्रतीति हो रही है इसकी सत्ता आप मान रहे हैं अज्ञान के कारण अज्ञान माने इसका अज्ञान है इसके जो अधिष्ठान है जहां ये कल्पना कल्प, इसको जहां कल्पित होगा ये इसका अधिष्ठान आत्मा होता है जैसे सुसुप्ति में हम पहुंचते हैं जगत हमारे सामने होता कि नहीं होता नहीं होता और जागृत में जब आते हैं जगत होता है तो उस काल में नहीं था अप्रतीत होता है वन हमारे से ही निकला है ये जागृत काल में निकलता है जगत सु में तो इसका प्रलय हो जाता है प्रतिदिन जगत का प्रलय है शरीर आदि का जब गाढ़ निद्रा में जाते हैं हमारे लिए कोई जगत है ही नहीं तो आत्मा से ही ये उत्पन्न है माने कल्प, आत्मा में कल्पित है ये ये माना जाता है जगत ऐसा है यदि दम शकलम विश्वम नाना रूपम ये जो कुछ भी संसार है पूरे संसार जितने भी हैं शरीर इंद्रिय सब जगत कोटि में है सारे प्रतीतम अज्ञानात कहा उसके जहां ये कल्पना है उसके अधिकरण आत्मा होता है अपना स्वरूप उसके अज्ञान अभी तक हमारे अपने स्वरूप का पहचान नहीं हो रहा है इसलिए अज्ञान से प्रतीत जब तक अज्ञान रहेगा तब तक ये दिखता रहेगा जगत आपको ये कहा तत्सर्वम ब्रह्म ये जो अज्ञान से प्रतीत जो जगत ये जगत तत्सर्व ब्रह्म सारा जगत ब्रह्म ही है वाद समानिकरण है अपवाद करने पर ब्रह्मरूपी होता है जैसे रज्जू में भाषने वाला सर्प जब रज्जु ज्ञान काल में कहा जाता है वो निकल के कहीं जाता है वो सर्प रज्जु से अलग होके जाएगा जाएगा क्या उसकी सत्ताई ने है ही नहीं कहा जाना उसने या नष्ट हो जाता है वो नाश भी उसका होता है जो वस्तु हो उसका नाश होता है सर्प उत्पन्न नहीं हुआ तो क्या नाश होना वहां केवल बुद्धि बनी है आपकी वहां सादृश्य दोष के कारण वहां रज्जू को सर्प मान लिया आपने यही है ना अज्ञान के कारण आखिर वो रूप ही माना जाता है उसको क्या माना जाता है रज्जु से अतिरिक्त नहीं माना जाता उसको रज्जु ही थी सर्प रूप से भाषा ऐसा हम बोलते हैं रज्जुरूप ही माना जाता है वैसे ये जगत जो अज्ञान से जो प्रतीत है जब तक हमारा अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है तब तक जगत बुद्धि हमको बनी हुई है ये जो जगत है अज्ञान से प्रतीत होने वाला जगत तत्सर्वम ब्रह्म ही वह का ये सबके सब जगत ब्रह्मरूपी है ब्रह्म है हमारे जगत भी रहे ब्रह्म भी रहे ऐसा नहीं इसका बाद होता है तो ब्रह्म ही से इस बचता है ये नहीं कि ये भी बचे वो भी बचे बुद्धि में दोनों नहीं रहेंगे पहले आपको जगत रूपी बांस रहा था बाद में ब्रह्मरूपी बांसेगा ऐसा ये दोनों व्यक्ति नहीं होंगे जैसे चौरा स्थाणु बोल दे सब ठूंठ भी हो और चोर भी हो दोनों नहीं होता पहले चोर बुद्धि हो गई थी अब ठूठ बुद्धि हो गई बुद्धि एक ही होगी वैसे यहाँ भी अभी जगत बुद्धि है तो आत्मज्ञान काल में ब्रह्म बुद्धि होगी इस तरह से तत्सर्वम ब्रह्म जगत सब ब्रह्म है सुसुप्ति का जो प्रलय हैलये है, दोनों में क्या सुसुप्ति व्यष्टि है सुसुप्ति जो है ना एक एक व्यक्ति का प्रलय है और महाप्रलय समष्टि प्रलय है कितना अंतर होता है सुषुप्ति में एक व्यक्ति गाढ़ निद्रा में पहुंचा हुआ है दूसरा नहीं गया हुआ है ये दृष्टि प्रलय है आपके लिए ही प्रलय अन्य के लिए नहीं है महाप्रलय सबके लिए हो जाएगा तो उस टेम में क्या सुषुप्ति भी रहता है? है तो वही सुषुप्ति के स्वरूप और महाप्रलय का स्वरूप एक ही है वह अज्ञान रहेगा क्या रहेगा और आत्मा रहेगा स्वरूप तो एक ही है दोनों का सुसुप्ति तो व्यष्टी है व्यक्तिगत है और महाप्रलय सब समष्टि है कितना है प्रलय का चार भेद किया है नित्य प्रलय में सुसुक्ति है प्रतिदिन होता ही है प्रलय अब हम जब निद्रा में पहुंचते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है सब नष्ट हो गया हमारे लिए क्या रहा कुछ बहान होता नहीं हमारे लिए प्रलय है वो ये नित्य प्रलय एक नैमितिक प्रलय ब्रह्मा जी के जो दिन है उसको लेकर के प्रलय होता है उनका एक दिन हो गया एक बार प्रलय हो जाता है एक दिन पूरा होने पर किंतु उनके दिन बड़ा लंबा है हमारे जो सतयुग, त्रेता युग द्वापर कली चार युग है एक हजार बार घूमेंगे जब ये तब उनका एक दिन होता है ब्रह्मा जी का एक दिन इतना लंबा समय का है सहस्त्र युग ब्रह्म अहर्यत, ब्रमणो विधु गीता के जो अष्टम अध्याय में बताया हमारे जो हमारे हिसाब से जो चार युग होता है सत्ययुग का इतना प्रमाण है द्वापर का इतना त्रेता का इतना कली का इतना जो आयु है हमारे हिसाब से वो उनकी ये गण, गणना है हमारे माने आयु के हिसाब से ये तो उस ये चार युग जब एक हजार बार घूमेंगे तो ब्रमा जी का एक दिन पूरा दिन दिन होता है एक हजार बार घूमना तो उनको एक पर पर एक उनका एक दिन को कल्प बोलते हैं हमारे दिन बोलते हैं उनके यहां कल्प शब्द का प्रयोग होता है जैसा मच्छर के आयु के साथ आदमी का उतना भी नहीं बनेगा <laughs> अगर हम तुलना करेंगे ना उतना ब्रह्मा जी की आयु और हमारी आयु में वो करेंगे तो मच्छर के आयु जितने भी हमारी नहीं होती है कुछ भी नहीं होता तो उनके अब त्रेता सत्य में तो कितने बार हमको आवागमन करना पड़ेगा उनके एक दिन में तो ऐसी स्थिति है गिनती और उस हिसाब से एक दिन के हिसाब से सौ साल की आयु उनकी भी है ब्रह्मा जी की उनके दिन के हिसाब से हमारे दिन के हिसाब से सौ साल नहीं वहां उनके दिन के हिसाब से गणित गणित करते जाए कितना होता है ऐसे चलता है तो कहते हैं देखो यदि तम सकलम विश्वम नाना रूपम प्रतीतम अज्ञानाद का ये जो कुछ भी विश्व सब कुछ हमारे सामने भास रहा है यह आत्मा के अज्ञान से प्रतीत हो रहा है और तत्सर्व ब्रह्म ही बाह ही है हाँ। क्यों प्रत्यक्ष अशेष भावना दोषम कहते हैं जितने भी मन की भावना कल्पना होती है वो जहां नहीं है ब्रह्म में ऐसा ब्रह्म है वो मन की कल्पना जहां तक आप करते हैं ये पेड़ है ये पौधा है घर है ये मकान है दुकान ये कल्पना है मन की कल्पना है ये घर करके सिद्ध नहीं कर सकते हैं मिट्टी होती है शुरू में तो उसको ऐसा ईट बनाया ऐसा किया करने के बाद आपने नाम रख दिया ये घर करके नाम रख दिया विचार दृष्टि इसको घर नहीं बोलेगा या और दिखेगा कुछ या ईटा पत्थर आदि देखने लग जाएंगे विचार दृष्टि से देखने लगे तो घर घर की सिद्धि नहीं होगी और वो ईटा पत्थर जिसको बोल रहे हैं वहां भी जब कारण में आप पहुंचेंगे तो वो ईटा पत्थर भी खो जाएगा ईटा इत, भी तो किससे बना है मिट्टी से वहां मिट्टी दृष्टि हो जाएगी तो ईटा बुद्धि खत्म हो जाएगी ईट बुद्धि नहीं रहेगी ये कल्पना है सब तो कहते हैं प्रत्यक्ष अशेष भावना दोषों ब्रह्मा ऐसा है जितने भी कल्पना रूपी दोष है उससे रहित है ब्रह्म वहां कुछ कल्पना नहीं होगी आगे ऐसे वो ब्रह्म सब के सब वो ब्रह्म ही होता है जहां कोई कल्पना नहीं होगी अधिष्ठान कल्पना के अधिष्ठान है ब्रह्म वो ब्रह्म जगत बहा कहते हैं महाराज जगत अलग भाजता है आत्मा कहेंगे इधर होता है और जगत बोलेंगे इधर दिखता है कैसे एक होगा अब अब देते हैं विशेष तर्क देते हैं माने एक होता है अंधविश्वास दृष्टि और एक होती है विचार दृष्टि दो दृष्टि होती है अब तर्क देते हैं तर्क देते हैं मृत कार्यभूत मृदो न भिन्न कुंभोस्ती सर्वत्र मृत स्वरूपात न कुंभ रूपम पृथ गस्थ कुंभ कुतोह मृषाक नाम मात्र मृत कार्य भूतोपि मृद न भिन्न कुंभोस्ती मृत स्वूपा न कुंभ रूप पृथकस्ती कुंभ कुतोह मृषाक नाम मात्र ना देखो घाट और मिट्टी में घटा करके देखो कहते हैं किसमें घट और मिट्टी में घटा करके देखो एक को घट कहते हैं एक को मिट्टी बोलते हैं दो दो शब्द व्यवहार होता है एक को कह रहे हैं घट और एक को कहते हैं मिट्टी दो व्यवहार करते हैं हम दो व्यवहार होता है, है। होता ना शब्द व्यवहार घट बनने से पहले क्या बोलते थे उसको मिट्टी बोलते थे अब घट बनने पर उसको मिट्टी बोलना छोड़ दिया आपने क्या बोलने लगे घट बोलने लग गए वह विचार से देखते हैं जो घट है मिट्टी से भिन्न होता नहीं है घट नाम केवल कल्पना है हमने नाम रख दिया घट करके किंतु वह विचार दृष्टि से देखें तो कोने कोने में क्या पाया जाएगा वहां मिट्टी पाई जाएगी तो वो मिट्टी में कल्पित है घट हाय मिट्टी व्यवहार में हम घट घटकाने लग गए उसके भीतर देखो बाहर देखो किसी भी कोने को आप तोड़ करके देखो क्या मिलेगा वहां मिट्टी मिल नहीं किंतु हम व्यवहार करते हैं घट करके बोलते हैं आई वैसे ही यहां भी जैसे मिट्टी का कार्य घट मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है मिट्टी ही है वैसे आत्मा का ब्रह्म का कार्य जगत ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं ब्रह्म ही है माने ये कार्य को आप कल्पना कल्पित मानेंगे तब एक हो पाएगा कार्य की सत्ता भी बनाए रखें और कारण की सत्ता बनाए रखें एक नहीं हो पाएगा कार्य कल्पित होता है जहां वो एक ही सिद्ध होता है विचार ये बोलता है कहते हैं मृत कार्य भूतो भी मृदो न भिन्ना कुंभो अस्ति कहते है हैं यद्यपि मिट्टी का कार्य कहा जाता है घट को मिट्टी कारण है घट कार्य है मिट्टी का कार्य कहा जाता है मृत कार्य भूतो भी मृत कार्य स्वरूप होने मिट्टी के कार्य होने पर भी घट कुंभ मृदो न भिन्ना मिट्टी से भिन्न नहीं होता है घट कुंभ मने घट मिट्टी का कार्य होने पर भी जो घट है कुंभ माने घट है वो मिट्टी से भिन्न नहीं हो सकता मिट्टी से भिन्न नहीं हो सकता क्यों प्रश्न होगा वो उसको मिट्टी बोलते थे इसको गढ़ बोलने लग गए क्यों भिन्न नहीं होगा प्रश्न आ सकता है तो कहते हैं सर्वत्र मृत स्वरूपात हेतु दे रहे हैं उसके कोना कोना कहीं भी नीचे ऊपर दाया बाया कहीं भी भीतर बाहर देखो क्या रूप मिलेगा उसमें मिट्टी मिलना है चाहे भीतर से देखो बाहर से देखो नीचे देखो ऊपर देखो कहीं भी फोड़ करके बीच में देख लो क्या मिलना है मिट्टी ही मिलना है इसलिए मिट्टी से अतिरिक्त नहीं हो सकता वो यद्यपि मिट्टी का कार्य है वो किंतु जो घट वो घट मिट्टी से अतिरिक्त हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता तो कहा सर्वत्र तू मृत स्वरूपात हेतु दिया सर्वत्र माने उसके चारों कोनों में जिधर भी देखना है उस घट करके जो बोल रहे हैं आप जिसको घट करके व्यवहार कर रहे हैं उस पदार्थ में आप चारों ओर दृष्टि डालो चाहे नीचे ऊपर दाया बाया बीच में कहीं भी डालो क्या रूप मिलेगा वृत्त स्वरूप आप मिट्टी रूप ही मिलेगा वहां मिट्टी से अतिरिक्त नहीं मिलेगा इसलिए मिट्टी ही है वो जैसे मिट्टी और घट है वैसे ब्रह्म और जगत भी वैसे ही चीज है ब्रह्म का कार्य होता है जगत में किन्तु ब्रह्म शरीर नहीं हो सकता है ये कहना है माने जगत को कल्पित मानकर के चलना है क्या मानना वहां घट सत्य मानेंगे तो मिट्टी और घट की एकता हो नहीं पाएगी घट कल्पित है हाई मिट्टी हम घट रूप से मानते हैं हमारी मान्यता बनती है घट करके हाई मिट्टी वो छांदों के मैं कहा ना बाचारण विचार होना हेयम मृतिका इतव सत्यम जो भी कार्य होता है शब्द प्रयोग होता है उसमें अमुक अमुक करके शब्द प्रयोग जैसे मिट्टी का इधर उधर कर दिया तो घट शब्द का प्रयोग होने लग गया क्या होने लग गया शब्द प्रयोग है खाली किन्तु वस्तु वहां नहीं मिलता है जिसको घट बोलते हैं वहां विचार दृष्टि से देखने जाएंगे तो मिट्टी पाई जाती है वैसे यहाँ भी जब आपको इतनी तीक्ष्ण विचार आएगा वेदांत वाक्यों के सहारे से युक्ति लगाएंगे तो जगत ब्रह्म रूप में पाया जाएगा ब्रह्म में कल्पित है ये यह, बोलना चाहते हैं मृत कार्य भूतोपी मृदो न भिन्ना कुंभ ऐसा मिट्टी का कार्य होने पर भी कुंभ मृदो न भिन्न मृद पंचमेन्द है मिट्टी से भिन्न नहीं होता घट मिट्टी का कार्य होने पर भी ये जो घट है मिट्टी से भिन्न नहीं होता विचार दृष्टि से जाने पर ऐसे सिद्ध होता है क्यों तो कहा सर्वत्र तू तू माने किंतु सर्वत्र मृत स्वरूपात जिसको आप घट करके बोल रहे हैं उसमें चारों कोने में आप दृष्टि डालिए नीचे ऊपर दायां, बायां, जहां भी डालिए मिट्टी से अतिरिक्त तो स्वरूप उसका नहीं होता मिट्टी ही है पाया जाएगा ये दृष्टान्त तो हो गया आगे और भी बोलते हैं घट के बारे में क्या बोलते हैं न कुंभ रूपम पृथक कुंभ कुंभ रूपम पृथक नास्ती ये कहते हैं जब आपके दृष्टि वहां बोल जाती है तो मिट्टी है करके बोल जाएगी जब विचार एक तो अंधविश्वास दृष्टि है आपने सोचा विचारा नहीं दूसरे ने जो बोला उसमें चल पड़े आप घट घट करके चल चिल्ला रहे थे यह अंधविश्वास दृष्टि है एक जब आप विचार दृष्टि से वहां जाएंगे तो उसके दाया बाया नीचे ऊपर सारे में क्या मिलेगा मिट्टी मिलती है विचार दृष्टि तो मिट्टी बताएगी तो जब मृत हो गई तो न कुंभ रूपम पृथक अस्ति मिट्टी से अलग कुंभ का स्वरूप नहीं पाया जाता उस काल में विचार दृष्टि को लेकर के जब आप वहां पहुंचते हैं तो कुंभ स्वरूप रूपम माने स्वरूपम घट का स्वरूप न पृथक अस्ति मिट्टी से अलग नहीं होता जब मिट्टी मिट्टी निकाल देंगे तो क्या घट का स्वरूप क्या बचेगा वहां जो घट को एक अलग सत्ता मानता है उसके सामने क्या करना जिसको घट कहा जा रहा है वहां से मिट्टी मिट्टी निकाल देना तो घट मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलता और हाय मिट्टी किंतु ऐसे बोला जाता है घट न कुंभ रूपम पृथक अस्थि कहा घट का स्वरूप अलग है ही नहीं किससे मिट्टी से कुंभकुतो मृषा फिर कुंभ कुत जब घट का स्वरूप ही नहीं है उस काल में तो घट कहां होगा आप यद्यपि मिट्टी का कार्य है वो मान्यता है मिट्टी का कार्य माने विकार है हाय मिट्टी एक अवस्था में हम उसको घट बोल देते हैं यही तो होता है तो वो मिट्टी का कार्य होने पर भी वो जो घट है मिट्टी से भिन्न नहीं हो सकता क्योंकि उसके चारों कोनों में मिट्टी ही पाई जाती है जहां भी देखते हैं मिट्टी पाया जाता न कुंभ रूपम मिट्टी से अलग सत्ता नहीं है जो जो कल्पित पदार्थ जहां होते हैं कारण से कार्य अभिन्न होता है क्या होता है जहां कल्पित किस बातें आती है ये विवर्तवाद में कारण से जो कार्य अभिन्न होता है किंतु कारण जो है कार्य से भिन्न होता है ये विवर्तवाद बिबर, ऐसा इसको समझना होगा मिट्टी से घट अभिन्न है किंतु घट से मिट्टी भिन्न है घट से जो मिट्टी है वो अलग है घर के अभाव में भी वो दिखती है मिट्टी जब घट नहीं है तब भी मिट्टी होती तो अलग तो है अलग तत्व है किंतु मिट्टी से घाट भिन्न नहीं है मिट्टी के होने पर ही उसकी सत्ता है मिट्टी के न होने पर उसकी सत्ता नहीं है तो इसलिए कारण से कार्य अभिन्न होता है क्या होता है कारण से कार्य अभिन्न होता है किंतु कार्य से कारण भिन्न होता है ऐसा समझना होगा विवर्तवाद को क्योंकि घाट ही मिट्टी नहीं है घाट के न होने पर भी मिट्टी होती है घट ही यदि मिट्टी होती तो घट के अभाव में मिट्टी का भी अभाव हो जाना चाहिए ऐसा नहीं होता कार्य की सत्ता न होने पर भी कारण की सत्ता विद्यमान होता है इसलिए वो तो अतिरिक्त हो गया कार्य से कारण अलग होता है किंतु कार्य कारण से कार्य अलग नहीं हो पाता जहां कार्य कल्पित हो वहां पर कारण से कार्य अलग नहीं होता मिट्टी से अलग घट नहीं हो सकता क्योंकि मिट्टी के होने पर ही घटनाम पाया जा रहा है अलग हो यदि तो मिट्टी के न होने पर भी होना चाहिए उसको मिट्टी नहीं तो घट नहीं है ऐसा है तो कहा न कुंभ रूपम पृथक मिट्टी से अतिरिक्त तो कुंभ है ही नहीं विचार दृष्टि से जब आप जाते हैं वहां इसको ठीक समझेंगे ना तभी आप इधर घटा पाएंगे ब्रह्म और जगत में दृष्टांत तो घट और मिट्टी का है यहाँ तो ये कहा मृत कार्य भूतो भी कुंभो अस्थि ये कुंभो नास्ती कहा मिट्टी का कार्य होने पर भी मिट्टी से अतिरिक्त कुंभ मैंने घट नहीं होता क्यों नहीं होता तो धेतु दे दिया सर्वत्र उसके कोने कोने में सभी जगह में मिट्टी ही स्वरूप है घट का मिट्टी से अतिरिक्त कुछ पाया नहीं जाता तो घट को भिन्न नहीं मान सकते आगे और इसी को पुष्टि की न कुंभ रूपम अस्थि पृथक पृथक अस्थि न कुंभ रूपम पृथक नास्ती घट का स्वरूप मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है जब घट का स्वरूप ही नहीं है तो कुंभ पुता फिर घट कहाँ रहेगा जब घट का स्वरूप ही नहीं पाया जब विचार दृष्टि से जाते हैं तो मिट्टी से अतिरिक्त घट का स्वरूप नहीं पाया जाता जब घट का स्वरूप ही नहीं है तो घट कहां रहेगा ये कहा घटा कुंभ कहा से कुंभ रहेगा घट कहा रहेगा फिर क्या है ये फिर घट घट करके जब मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है तो शब्द व्यवहार हम अलग करते हैं क्या व्यवहार करते हैं घटा क्यों बोलते हैं कहते हैं मृषाकल्पित नाम मात्र छूटा ही केवल नाम दे दिया गया उसको कल्पना मात्र है घट बोलना कल्पना मात्र है वहां मिट्टी केवल घट बोलते हैं कल्पना मात्र है तो वैसे ही यहां भी मिट्टी के स्थान में तो ब्रह्म को रखना गार का तो प्रयोजन भी कल्पना है आपकी सारी कल्पना में प्रयोजन कौन सा सत्य वस्तु है ब्रह्म छोड़कर सब कल्पित है यही बोल रहा है ना या तो अलग से सब कल्पना है प्रयोजन भी सत्य है वो तब ना प्रयोजन भी कल्पना है आपका जो पानी लाने का प्रयोजन है पानी भी कल्पित जो लाना क्रिया भी कल्पित लेकिन संस्कार तो रह जाता है ना जैसा घट घट का नाश होने के बाद भी वो तो मिट्टी है लेकिन घट का जो रूप था वो संस्कार तो रहेगी तो वो भी संस्कार भी आपने पहले घटाकार एक आकार गोल गोल आकार आपके बुद्धि में बैठ गई है वो आकार को घट बोल रहे थे आप किसको? तो आकार को वो भी संस्कार रहेगा वो संस्कार कौन सा सत्य है वैसे ही है वो भी जिसको ज्ञान नहीं है वो भी तो कहते ही ऐसे चलेगा वो भी ऐसे ऐसा जिसको ज्ञान नहीं है वो घट थोड़ा कहते घट है जिसको घट कर दिया माने यही है यहां पर एक आत्मा ही सत्य है बाकी सब कल्पित है कहने के लिए दृष्टान्त दिया अब ये और भी ये घट के बारे में और मजबूती करते हैं दृष्टांत मजबूत होगा तो सिद्धांत हो तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको क्योंकि ब्रह्म से अभिन्न जगत को सिद्ध करना है तो अभिन्न सिद्ध करने के लिए ये जड़ जगत ऐसा है बाहर पाया जाता आत्मा से अभिन्न कैसे इसको बाद करना पड़ेगा जैसे वहां घटबुद्धि को बाध करेंगे तो मृत बुद्धि एक बचेगी और घटबुद्धि को बाध करने के लिए घट कल्पित होना चाहिए क्या होना चाहिए तभी तो बा होगा सत्य घट होगा तो बाद होगा नहीं किन्तु घट सत्य नहीं पाया गया क्योंकि मिट्टी मिट्टी निकालते हैं विचार से तो घटनाम की कोई चीज होता नहीं है यद्यपि मिट्टी का कार्य है वो फिर भी मिट्टी से भिन्न सिद्ध नहीं पाता हो पाता वो अगर भिन्न सिद्ध हो तो मिट्टी के अभाव में भी उसके अस्तित्व होना चाहिए मिट्टी मिट्टी निकाल देंगे तो क्या मिलेगा वह घट बोलने वाले के पास क्या रहेगा जो घट बोल प्रयोग करने वाला व्यक्ति है उसके सामने जिसको घट कह रहा है वहां से मिट्टी मिट्टी निकाल देंगे ये तो घट नहीं है उसको निकाल देंगे तो कुछ के पास क्या बचेगा घट कुछ नहीं बचेगा मिट्टी ही है वो। तो और भी दृष्टांत की पुष्टि करते हैं केना मृदभिन्नतया स्वरूप घटर्शय न शक्य अतो घट कल मोहात् मृदेव सत्यम परमाथूतम के नापी मृद भिन्नत स्वरूपम घट से संदर्शयत न शकते अतो घट कल मोहात मृदेव सत्यम परमाथभूतम ये घट और मिट्टी में और आप विचार कीजिए वहाँ ये दृष्टांत है ये सही हो जाएगा तो आप ब्रह्म और जगत में भी समझ में आ जाएगा इसी को और पुष्टि करते हैं केनापि भी स्वरूपं भिन्नतया स्वरूपम घट न शक किसी भी हेतु से कई कोई युक्ति लगाओ आप हाँ चाहे आज के सारे वैज्ञानिक मिल जाए युक्ति लगाए सारे तार्किक एक तरफ हो जाए युक्ति लगाए केनापि ना प्रमाण है ना कोई भी प्रमाण लाओ युक्ति लाओ किसी भी किसी के द्वारा भी घट से स्वरूपम मृत न सक्य घट का जो स्वरूप है जिसको आप घट कह रहे हैं घट का जो स्वरूप है मिट्टी से भिन्न रूप से दिखाना संभव नहीं है यही कहते हैं के भी कोई भी युक्ति कितने भी युक्ति लगाओ आप वहां कितने भी युक्ति लगाओ साइंस पढ़ाओ विज्ञान पढ़ाओ कोई भी छात्र आ जाए यहाँ कितने भी युक्ति लगाए कितने तार्किक लग जाए के किसी के द्वारा भी घटस्य स्वरूपम जो घट का स्वरूप होगा जब मिट्टी में बना हुआ घट होता है वो वो जो घट का स्वरूप घट अलग तत्व तो मानता है जो व्यक्ति वो व्यक्ति किसी भी युक्ति के द्वारा मृत भिन्नतया समर्शुम न सकते मिट्टी से भिन्न रूप से घट को वहां दिखाना संभव नहीं है वो तो मिट्टी रूप में ही पाया जाना है उसको किस रूप में मिट्टी से अतिरिक्त रूप से घट को सिद्ध नहीं कर सकता कोई कोई भी प्रमाण हो चाहे कोई भी युक्ति हो ये स्थिति है केनापी मारे केनापी युक्तिया कोई भी युक्ति हो कोई भी युक्ति लगाए व्यक्ति इस युक्ति से कट जाएगा घट अलग हो जाएगा संभव नहीं है मिट्टी से घट अलग नहीं हो पाता क्यों तो मिट्टी में केवल कल्पना घट नाम की कल्पना है है मिट्टी आप घट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वहां है मिट्टी है वो तो केनापी घटस्य स्वरूपम मृदभिन्नतया दर्शन दर्शय न शक्य मिट्टी से भिन्न रूप से घट का स्वरूप किसी के द्वारा भी दिखाना संभव नहीं है नहीं दिखाया जा सकेगा इसलिए अतो इसलिए क्या मानना होगा वहां अतो घट कल्पित एवं मोहात मोहात अज्ञानात वहां मिट्टी का अज्ञान हो गया है इसलिए क्या होता है मोहात् माने अज्ञानात घट कल्पित है घट नाम के कोई चीज नहीं है केवल शब्द प्रयोग हो रहा ये है वहां यह मानना पड़ेगा भाई मिट्टी हो अतो घट कल्पित एवं मोहात नगार ठीक है आगे वहां संधि है मकार है आगे इसलिए नगार है मैंने समझना समझ है मोहात समझना है आपने नगार छपा ठीक है संधि है ये नुनाशिकुनाशिकोबा सूत्र लगा हुआ है छपा सही है संधि हुई है समझना पड़ेगा मुहात छपा होगा मोहान छपा होगा वो नगार ठीक छपा हुआ है किंतु समझना पड़ेगा तकार या अज्ञान मोह माने अज्ञान होता अज्ञान से ही वहां घट कल्पित है मिट्टी वो तो घटबुद्धि हो रही है आपकी वो घटबुद्धि का कारण क्या अज्ञान किसका अज्ञान मिट्टी का अज्ञान अगर मिट्टी करके पहचान लेते आप तो घट ना बोलते उस काल में मिट्टी बुद्धि नहीं होती है जिस काल में घटबुद्धि होती है आपके ना उस काल में मिट्टी बुद्धि नहीं होती है हाँ जिस काल में मिट्टी बुद्धि होगी तो घटबुद्धि समाप्त हो जाएगी कल्पित पदार्थ घट किसी को बाचार मणम विकारो नाम छांद में शब्द आता है इसी किसी के बोला कार्य कार्य करके जो भी बोलते हो केवल कल्पना मात्र है वस्तु और कुछ होता है वहां ये स्थिति है तो तो वो घट अकल्पित है वह हाथ इसलिए जो अज्ञान से ही घट कल्पित है वहां घट शब्द प्रयोग होता है किन्तु घट नहीं पाया जाता मृदेव सत्यम परमार्थभूतम वहां पर जब वास्तविक दृष्टि से आप देखते हैं परमार्थ मान वास्तविक दृष्टि यहां परमार्थ क्या है वहां मिट्टी ही है सत्य पदार्थ वहां वहां क्या होता है घट और मिट्टी में देखते हैं तो सत्य कौन पर होता है मिट्टी होती है घट सत्य नहीं होता विचार दृष्टि ऐसी बोलती है आगे श्रुति है कि नहीं अलग बात अभी तो युक्ति दे रहे हैं भाषिकार श्रुति भी है हाँ श्रुति भी देंगे आगे वेद भी बोलता है बोलेगे पहले तो युक्ति दे दिया युक्ति से सिद्ध कर दिया युक्ति से सिद्ध किया घट और मिट्टी में घटा करके दिखा दिया दृष्टांत हो गया पूरा अब जगत और ब्रह्म में घटाएंगे अब सिद्धांत में घटाना घटाना तो यहां है दृष्टांत समझ में आ जाए तो सिद्धांत समझ में आ जाता है दृष्टांत पक्का हो गया घट और मिट्टी में देखा गया मिट्टी से अतिरिक्त कुछ सत्ता उसकी होती नहीं इसलिए घट माने मिट्टी ही है मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है तो एक ही सिद्ध हो गया वहां घट और मिट्टी दो सिद्ध नहीं हुए घट बाधित हो गया क्या हो गया घट का बाद हो गया घटबुद्धि बाद हो जाएगी तो कितना बचेगा भाई एक ही बुद्धि रहेगी क्या बुद्धि रहेगी मिट्टी बुद्धि वैसे ही यहाँ भी ब्रह्म और जगत में भी करना है जगत को बाहर करना है वो घट के स्थान में है और ब्रह्म है मिट्टी के स्थान में ऐसा घटाना है अब सिद्धांत में आइए आप सदब्रह्म कार्यम सकलम सदैव तन मात्र में तथोन्न अस्थि अस्थित यो भक्ति न तस् विगत निद्रित प्रजल सदब्रह्म्यम सकल सदमात्रेत नतस्ती अस्ती यो भक्ति न त मोहतव प्रजल दृष्टांत आपके सामने हो गया है गट और मिट्टी में दिखा दिया वो मिट्टी ही होती है घट केवल मान्यता मान बनती है घट नाम की कोई चीज होता नहीं इसलिए वह एक ही तत्व तो बचता है क्या अवस्था मिट्टी बचती है वैसे ही सदब्रह्म कार्य ये जो ब्रह्म का कार्य जगत है माने ब्रह्म at में कल्पित है जगत जैसे मिट्टी में कल्पित होता है घट कल्पित होता है वैसे ये जगत जो है ब्रह्म में कल्पित है यह सत ही है जैसे मिट्टी का कार्य घट मिट्टी ही है वैसे ही जो ब्रह्म का कार्य जगत सत ही है सतमा ने अपने रूप से नहीं इसका रूप बाद होने पर अधिष्ठान रूप से सत होता है किस रूप से अपने रूप से सत नहीं है ये नहीं समझ रहा कि जगत सत्य है इसका बाध होना इसका बाद होगा उसका अधिष्ठान ब्रह्म रूप से सत है किस रूप से वो ब्रह्म बचेगा वहा वो सत है ये नहीं कि इसके रूप से सत हो जाए ऐसा नहीं सदब्रह्म कार्यम सकलम सकलम जगत सतब्रह्म कार्यम ब्रह्म का कार्य ये है सदैव पाठ है कि सदैव पाठ है नहीं पुराने पुस्तक में क्या पाठ है सदैव सदैव सदैव हाँ ये सदैव होना चाहिए सतएव ऐसा होना चाहिए सदैव बने सदैव में तो सदैव सदाएव करना पड़ेगा वो सदाएव ये भी घट तो सकता है तीनों कालों में ब्रह्म घट जाएगा इस ढंग से सदाव का अर्थ होगा सदैव माने तीनों कालों में ब्रह्म ही है ये ये माना जाएगा किंतु सदैव पाठ हो तो अच्छा है सत ही है ये बोलना है ब्रह्म का जो कार्य है सकल कार्य जगत वो सत ही है ऐसा सिद्ध होगा सदैव मात्रा वाला अच्छा है एक वाला पाठ जैसे मिट्टी का कार्य घट मिट्टी ही होता है इसी प्रकार सदब्रह्म का कार्य जो जगत है वो सदब्रह्म ही है ऐसा सद एव माने सत ही है ऐसा ब्रह्मरूपी है ये ऐसा कहा जाता है तनमात्र ए तत्त माने वही ब्रह्म मात्र ही है जगत है क्योंकि कल्पित है जैसे मिट्टी का कार्य घट मिट्टी मात्र ही है विचार दृष्टि से देखा वह मिट्टी पाया गया वैसे तन मात्र माने ब्रह्म मात्र एत माने जगत ये जो जगत है ब्रह्म मात्र ही है माने इसका जब बात होता है तो ब्रह्म ही बचना है न तस्तो अन्य अस्थित ब्रह्म तथा माने ब्रह्मणा अन्यत नास्ती ब्रह्म से भिन्न ये हो नहीं सकता जैसे मिट्टी का कार्य घट मिट्टी से भिन्न नहीं है उसी प्रकार न तो अन्यत अस्थितने ब्रह्मणा अन्यत नास्ती ब्रह्म से भिन्न ये नहीं हो सकता कौन जगत ब्रह्म ब्रह्म में कल्पित जैसे वह मिट्टी में घट कल्पित वैसे ब्रह्म में जगत कल्पित बराबर है तो ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकता ब्रह्म ही है ये करके एक किया कैसा करके रहते रहते एक नहीं होना ये कल्पित है कल्पित की सत्ता नहीं होती अभी भी वर्तमान में भी वो ब्रह्म ही एक है केवल आपने जगत बुद्धि बनी हुई है आपकी ये कहना चाहते हैं हाँ। कहते हैं नहीं जगत है ब्रह्म से भिन्न है जो बोलता है कोई व्यक्ति ऐसा बोलने वाला है ब्रह्म अलग है और जगत अलग है कहता है उसका अज्ञान अभी नहीं गया ये भाषाकार कहतेति भक्ति माने जगत की सत्ता अलग है ब्रह्म से अतिरिक्त जगत है जो कहता है जो व्यक्ति कहता है न तस्वो हो विनिर्गत उसका मोह चला नहीं गया अभी अज्ञान है उसके पास mm. अज्ञान है जो रज्जू में सर्प बुद्धि होती है ना सर्पो अस्ति बोलता है कौन व्यक्ति बोलता है वहां सर्प है करके कौन बोलता है अज्ञान अवस्था रज्जू का अज्ञान अवस्था वाला सर्प है करके बोलता है किंतु रज्जू के ज्ञान ज्ञाता सर्प है नहीं बोलेगा जब रज्जु का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक सर्प है बोलता है क्या बोलता है वो अज्ञान अवस्था में है कि ज्ञानवस्था में है वो आ, ज्ञान ज्ञानावस्था में तो क्या गया ये सर्व नहीं है बोलेगा मान वैसे ही यहां है अस्थिति यो व्यक्ति जो व्यक्ति जगत को है करके बोलता है कहते हैं तश्य मोह न विनिर्गत है उसका मोह माने अज्ञान नहीं गया अभी अज्ञान है उसके पास अज्ञान से मुक्त नहीं होगा अभी काल में ही जगत बुद्धि होती है जगत है करके मानता है जो जगत है करके कहता है तश्य वो हो न विनिर्गत उसका बोहा निकला नहीं अभी नष्ट नहीं हुआ कैसे निद्रित वध केवल वो जैसे स्वप्न में कोई बोलता हो हाँ, सच बोलता है झूठ बोलता है हाँ निद्रित जैसे स्वप्न में बोलता हो उसी प्रकार ये भी केवल बोलता ही है जगत है करके निद्रित वध सोया हुआ व्यक्ति के समान बोलता है सोचे बिचारे बिना बोलता है ना जैसे स्वप्न में बोलता है बिना सोचे बिचारे बोलता है अंधविश्वास जैसा समझो हाँ जागृत में तो सोचे बिचारे बोलता है किंतु वो भी उसी प्रकार है जैसे स्वप्न में बोलने वाला व्यक्ति के समान है जो जगत को ब्रह्म से भिन्न है जगत है कहने वाला व्यक्ति का उतने अस्तित्व है माने बिना सोचे विचारे बोल रहा है वो सोचा विचारा होता तो जगत ब्रह्म से अलग है न बोलता सोचा विचारा नहीं बिना सोचे विचारे बोलता है जैसे स्वप्न के समान निद्रित बदल सोया हुआ व्यक्ति के समान सोया हुआ व्यक्ति भी, जो बोलता है सोचे विचारे बिना बोलता है वैसा तो ही है जगत है करके जो बोलने वाला व्यक्ति वैसा ही है ऐसा कहा यहां तक तो युक्ति दी, युक्ति से कहा जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं माने जगत भिन्न नहीं माने जगत, जगत जाके मिल जाता है ऐसा भी अर्थ नहीं है इसकी सत्ता ही नहीं है केवल प्रतीत होता ऐसा लेकर के, के कहा किसको लेकर के सत्ता ही नहीं जैसे रज्जू में भाषने वाला सर्प की सत्ता होती नहीं अस्तित्व होता ही नहीं मान्यता बनती है केवल वैसे जगत मान्यता के ऊपर है हाय नहीं, तो वो ब्रह्म ही एक होता है ये कहा अब कहते हैं श्रुति भी ऐसे ही बोलती है करके बोलते हैं अब श्रुति के द्वारा भी सिद्ध करते हैं श्रुति ने भी जगत को हाय करके नहीं माना है अभी जो युक्ति लगाई अब श्रुति देते हैं शास्त्र देते हैं ब्रह्म वेदम विश्व मित्यवानी वरिष्ठा तस्मात्रह्मा भिन्नता तर ब्रह्मेदं विश्व बाणी श्रौतीथर्षा वरिष्ठा तस्मात ब्रह्म मात्रम नधिष्ठा भिन्नता रोपित मुंडकोपनिषद में आया है कहते हैं अथर्वाश्रुति बोलती है कहते हैं अथर्वाश्रुति अथर्ववेद की श्रुति मुंडकोपनिषद में है ब्रह्म वेदम विश्वमिद वरिष्ठम ऐसा आता है मुंडकोपनिषद में आता है अथर्ववेद की श्रुति को अथर्वाश्रुति बोला अथर्ववेद की श्रुति है मुंडो को परिषद वहां आया ब्रह्म वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम ऐसा शब्द आता है ये जो विश्व है ना विश्व मन संसार ये शब्द ब्रह्म ही है कहती है ये, ये ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है ब्रह्म ही है जैसे सोने में बनने वाला जेवर सोना ही है सोना से अतिरिक्त नहीं है वैसे ब्रह्म में बनने वाला जगत ब्रह्म कारण है ये कार्य है ब्रह्म ही है जगत ऐसा माने किसी के तो वहां जेवर दृष्टि होगी किसी के सोना दृष्टि होगी होता सोना ही हो। सोने को कुछ भी बना लो तो जेवर दृष्टि है और सोना दृष्टि है सोना दृष्टि अलग है विचार के सोनारे की दृष्टि सोना दृष्टि होती है और ग्राहक की दृष्टि जेवर दृष्टि होती है इतना खतरनाक होता है जेवर दृष्टि कल आपने एक तोला सोना दिया सोनारे को उसको आपने कहा अंगूठी बना दो कुछ बना दो बोला अच्छा तो अब आप, आप उसे खरीद के लेंगे या उसके पास से सोना लिए आप खरीदेंगे क्या खरीदेंगे आप जेवर खरीदेंगे सोना का दाम लगाएगा उसके ऊपर जेवर के भी पैसा लगाएगा दो पैसा लगा के आपको देगा कल खरीदा था आपने आज आप बेचने का प्रसंग आ जाए उसी के पास ले जाइए अब वो किस का पैसा देगा खाली सोने का पैसा देगा तो लेगा सोने का पैसा देगा जेवर का पैसा नहीं देगा इसका मतलब जेवर है ही नहीं वहां होता तो पैसा देता सुनहरा कल उसी से खरीदा था आपने आपने सोना नहीं खरीदा था इसलिए आपको ज्यादा पैसा पड़ा क्या खरीदा था आपने आपने जेवर खरीदा था आज वो सोना खरीदता है सुनहरा आपसे वो जितने पैसे में कल आपने लाया होगा उतना पैसा आपको नहीं देगा वो किसका पैसा देगा वो सोने का पैसा देगा उसके दृष्टि में सोना है वो आप कह रहे हैं मेरी अंगूठी है सोनारा अंगूठी नहीं समझता वो सोना समझता यह स्थिति हो जाती है तो अथर्वा श्रमुति ने कहा मैंने मुंडको परिषद में कहा ब्रह्मी वेदम विश्वम इदम वरिष्ठम ऐसा मंत्र आता है ये जो सब कुछ विश्व आपके सामने है ये वरिष्ठ सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है माने ये जगत कल्पित है इसके अस्तित्व ही नहीं है इसलिए जगत ब्रह्म की एकता इस रूप में कर रहा है जगत को बाधना एक ही बचेगा वो एक था आरोप में द्वहित बना हुआ है ब्रह्मा अलग जगत अलग यह अपवाद न्याय लगाना है क्या लगाना जब ये वेदांत में दो धारा चलती है कभी अध्यारोप बाद कभी अपवाद बाद जब एक देखना हो आपको अपवाद बाद में जाना पड़ेगा और जब अनेक देखना हो अध्यारोप बाद में आना पड़ेगा हाँ सृष्टि के पहले एक ही परमात्मा था उससे ये बना ये बना ये बना ये बना ये सब कुछ बना अनेकता में गया, एक से अनेक में पहुंचना और अनेक को एक में लय करना ये वेदांत कर का सिद्धांत है जब अनेक को एक में लय करते समय में अपवादवाद का सहारा लेंगे किसका इनको बाध करना और एक से अनेक में जाते समय आरोप बात जैसे रज्जु से सर्प बना बोलते हैं क्या बोलते हैं या आरोप है आरोप बाध और कुछ भी नहीं नहीं रज्जू ही है सर्प है ही नहीं ये बोलना अपवाद बात कल्पित पदार्थ के अस्तित्व को मिटा करके देखना अपवाद बात कल्पित पदार्थ की अस्तित्व मानना आरोप बात दो तरह से वेदांत चलता है एक से अनेक बना देता है और अनेक को एक में लय करता है पहले भी यह बाद में भी एक ही होता है अध्यारोप अपवाद यह न्याय है तो यहां अपवाद न्याय चला रहे हैं तो मुंडको परिषद में कहा ब्रह्मई वेदम ब्रह्म एवं विश्वम विश्वम मान सर्वम ये सबके सप हमारे पास जो कुछ भी वास्ता है ब्रह्म ही है ऐसा अथर्वा श्रुति कहती है कहा इतव बाणी स्रौती श्रुति की बाणी है श्रुति संबंधी बाणी यही शब्द है कौन सा शब्द ब्रह्म ही वेदम सर्वम इदम वरिष्ठम ये वाणी किसकी वाणी श्रुति की बाणी श्रौती वाणी मानी श्रुति संबंधी वाणी वाणी क्या है ब्रह्म व इदम विश्वम ऐसा बोलती ये बानी, ये बानी बोलती है श्रुति की बाणी ऐसी बोल रही है अथर्वा श्रुति के जो बाणी वाणी शब्द ये जो ब्रह्मी वेदम विश्व इधम वरिष्ठम ऐसा बानी है अथर्वा श्रुति की वाणी ऐसा बोलती है वाणी बोलती है कौन श्रुति तो कहा अथर्व निष्ठा अथर्व वेद में रहने वाली श्रुति ऐसी बाणी अथर्व वेद में निष्ठा रखने वाली जो श्रुति की बाणी ऐसा बोलती है वरिष्ठा श्रुति है श्रेष्ठ श्रुति है वो ऐसा बोलती है कहा जब ये श्रुति के ऊपर हम विश्वास करें श्रुति ने क्या बोला ये जो कुछ क्या है ब्रह्म ही है माने ये कुछ नहीं है है ब्रह्म ये मानना है उसके ऊपर भी पहले तर्क से सिद्ध हो गया है कारण से कार्य अतिरिक्त नहीं होता अब श्रुति भी ऐसे बोल रही है ब्रह्म कारण है जगत कार्य है ये सब कुछ ब्रह्म ही है करके बोल रही है तो तस्माद इसी श्रुति से क्या होगा सिद्ध एतद ब्रह्म मातर एत माने जगत जो हमारे सामने भाष रहा है जगत ब्रह्म मातम ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं सिद्ध होता विश्वम विश्व माने सर्वम जगत ब्रह्म मात्र है न अधिष्ठानात भिन्नता आरोपित से कहते हैं हमारा जगत तो अलग बुद्धि होती है ब्रह्म में अलग बुद्धि होती है ये कैसे होगा कहते हैं ये जो है ना आपके कोई विचारक दृष्टि नहीं बनी आपकी बुद्धि दृष्टि जो है विचारक नहीं जैसे लोगों ने कहा वैसे मान्यता में चल पड़े आप अंधविश्वास जिसको बोलते हैं आपके पास बुद्धि है अपने बुद्धि से परख करके देखो क्या होता है न न अधिष्ठान्त भिन्नता आरोपित से जो आरोपित पदार्थ होता है वो अधिस्थान से भिन्न हो नहीं सकता ये युक्ति है आरोपित से अधिष्ठान्त भिन्नता न जो आरोपित पदार्थ होता है नहीं है मान्यता बनानी इसी का नाम तो आरोपित है ना आरोप किसको बोलते हैं न हो मान्यता बनानी जैसे रज्जु में सर्प कभी होता नहीं किन्तु मान्यता आप बनाते हैं सर्प करके बोलते हैं यह है सर्प का आरोप हुआ वैसे जगत है ही नहीं मान्यता बन बना रखा है यह आरोप है आरोपित पदार्थ के अधिष्ठान से भिन्नता नहीं होती जैसे रज्जु में भाषित सर्प का रज्जु से भिन्नत तो नहीं है वैसे जगत आरोपित है वास्तविक है ही नहीं मान्यता मात्र है तो ब्रह्म से भिन्नता नहीं है इसलिए ब्रह्म एक ही है ऐसा कहा आगे अब ये कहना चाहते हैं कि देखो अगर मैं जगत को आप सत्य मानोगे तो आप तीन के ऊपर परेशान कर दोगे श्रुति वाक्य को अपमान कर दोगे श्रुति ने कहा जगत कल्पित है करके कहा उसमें आपको विश्वास नहीं है एक दोष लग जाएगा श्रुति वाक्य के ऊपर श्रुति कहती है जगत मिथ्या कल्पित है और आप सत्य कहेंगे तो श्रुति वाक्य के ऊपर आपका विश्वास नहीं है एक दोष लग जाएगा और दूसरा दोष वो होगा भगवान ने गीता में वैसे ही बोला हुआ है श्री कृष्ण भगवान श्रीकृष्ण भगवान के बाणी में आपको विश्वास नहीं होगी जगत को सत्य नहीं माना भगवान श्री कृष्ण ने उसके ऊपर एक दोष भगवान के बातों को विश्वास अपने बुद्धि जो बोल रही है उसकी मान्यता के ऊपर आप चल रहे हैं भगवान के बात को नहीं मानना एक तो श्रुति के ऊपर विरोध आएगा भगवान के बाणी के ऊपर विरोध आएगा हा और <coughs> कहते और ये कहे यही कहेंगे सैज्जगे नगम प्रमाणता असत्यवादी शिथ्या नईत साधु ही तहात्म सत्यं यदि सैज्जगे नंतत्व निर्गम प्रमाणता असत्यवादी शितुष्यातम महात्मना कहते हैं तुम जिस बुद्धि से जगत को देख रहे हो ना किस बुद्धि में सत्य बुद्धि में देख रहे हो जगत एक है करके मान रहे हो तीन दोष तीन विरोध आएगा ये इस बुद्धि में क्या तीन विरोध यदि सत्यम सियाद जगत यदि जगत सत्यम सत तुम्हारी बुद्धि जैसी मान रही है मान्यता बनाई जगत सत्य ये बुद्धि पर है यदि जगत सत्य हो तो तीन विरोध आएगा क्या विरोध कहते हैं आत्मनो। इस जगत एतद आत्मरो तद जगत यदि सत्यम सियात यह जगत यदि सत्य हो माने जैसी तुम्हारी बुद्धि मान्यता बनाई हुई है उसी को यदि मान लिया जाए जगत सत्य है माने तो कहते हैं आत्मरो अनंतत्व हानि अगर जगत सत्य हो तो आत्मा में दो देश काल वस्तु की परिच्छेद से रहित माना है सभी माने यहाँ क्या होगा वस्तु परिच्छेद आ जाएगा आत्मा में जगत से आत्मा भिन्न है बुद्धि आ जाएगी तो वस्तु परिच्छिन तो आ जाएगा तो आत्मा की जो तीन अनंतता है व्यापकता है उसकी हानि होगी एक दो से आएगा जगत अगर वास्तविक हो तो आत्मा भिन्न जगत भिन्न दो चीज हो जाएंगे दो वस्तु होगा वस्तु तो धर्म आएगा और श्रुतियों में कहा है आत्मा को देश काल वस्तु तीनों परिचेदों से रहित माना हुआ है माने आत्मा सभी देश में है सभी काल में है सभी वस्तु में है करके मान लेता है देश काल परिच्छेद से अतिरिक्त है आत्मा देश काल वस्तु तीनों घेरे में आत्मा नहीं आता माने कभी हो कभी ना हो क्या वो वस्तु होता है काल के घेरे में होता है काल परिच्छेद के घेरे में जैसे शरीर है पचास साठ साल पहले ये शरीर नहीं था पचास साठ साल के बाद ये हुआ है हा? और कुछ काल के बाद नहीं रहेगा कभी हो कभी न हो ऐसे पदार्थ काल के घेरे में पड़ता है किंतु आत्मा को ऐसा नहीं मान सकते तब तक आत्मा नहीं था अब हुआ ऐसा कोई सन नहीं दे पाएंगे काल परिच्छेद आत्मा में नहीं आएगा कभी हो कभी न हो उस पदार्थ वस्तु का में क्या आता है काल का घेरे में पड़ता है काल परिछेद आता है उसमें और यहां हो वहां न हो ऐसा पदार्थ होगा जो क्या पहले वाला अलग था क्या था पहले वाला क्या कहा था मैंने कभी हो कभी न हो वो होता है काल परिच्छिन्न बोलते हैं उसको और यहां हो वहां न हो ऐसा वस्तु होता है कुछ जैसे ही शरीर यहां है वहां नहीं जाता इसको देश परिच्छेद बोलते हैं एक देश में पाया जाए दूसरे देश में न पाया जाए यहां जो अभी ये शरीर है ये उत्तरकाश में नहीं है शरीर ये शरीर देश के घेरे में है ये देश के घेरा ऐसा मानते हैं यहां हो वहां न हो ऐसा जो होता है जो पदार्थ जो जो में पाया जाता है इसको देश परिच्छेद मानते हैं ठीक है ऐसा होता है और <clears throat> कहीं हो कहीं न हो ऐसी स्थिति में किसी वस्तु में पाए जाए किसी वस्तु में न पाए जाए ऐसा जो होगा वस्तु परिचेद होता है किन्तु तो आत्मा में तीनों परिचेद के रहित माना है आत्मा, आत्मा को देश काल वस्तु परिच्छेद रहित माना अगर आत्मा से अतिरिक्त जगत को तुम सत्य मानते हो तो क्या होगा तो कहते हैं आत्मा में जो अनंतता है व्यापकता है क्या है व्यापकता जो श्रुतियों ने कहा व्यापकता उसकी हानि होगी कुछ आत्मा रहेगा कुछ जगत रहेगा तो जगत वाले स्थान में तो आत्मा नहीं रहेगा तुम्हारी बुद्धि के आधार पर जगत को सत्य मानोगे एक आत्मा सत्य यहां है और दूसरे स्थान में जगत तो आत्मा की जो अनंतता है व्यापकता है उसकी हानि होगी एक दोष माने जगत को सत्य मानने पर एक दोष आएगा आत्मा की जो व्यापकता है उसकी हानि होगी और दूसरा दोष क्या आएगा कदे निगम अप्रमाणता शास्त्र में अप्रामता दोष क्योंकि शास्त्र तो बोल रहा है क्या ब्रह्म वेदम विश्वमेदम वरिष्ठम करके कहा सबके सब, सब ब्रह्म ही है करके बोला और आपने ब्रह्म से अतिरिक्त मान लिया तो निगम माने जो शास्त्र होता है वेद उसमें अप्रामाण्य दोष आएगा क्यों आपके बुद्धि जो बोल रही है आत्मा अलग जगत अलग तो सब कुछ ये ब्रह्म है करके शास्त्र बोल रहा है आप उसमें विश्वास नहीं कर रहे हैं तो शास्त्र में अप्रामाण्य दोष आएगा दो दोष हो गया आत्मा की व्यापकता में विरोध और एक विरोध आ जाएगा आपके बुद्धि के साथ आपने जगत को सत्य माना तो शास्त्रों में जो अप्रामाण्य दोष अच्छा तीसरा भगवत गीता के जो उपदेशता है भगवान श्री कृष्ण जो उपदेशता है भगवान श्री कृष्ण उनमें भी दोष है तो दोष आएगा भगवान श्री कृष्ण ने जगत की सत्य तो सिद्ध नहीं किया है जगत करके बोला है गीता कहां कहा वह स्थान दिखाएंगे गीता के नवम अध्याय को थोड़ा देखेंगे आप नवम अध्याय में देखेंगे जगत को सत्य नहीं बोला है भगवान श्री कृष्ण ने जो आपकी बुद्धि बोल रही है तो आपकी बुद्धि के अनुसार क्या होगा भगवान झूठ बोल गए आपकी बुद्धि जगत को सत्य मान रहा है सत्य मान रही है और भगवान श्री कृष्ण गीता के नवम अध्याय में हाँ न चमस्तानी भूतानी पश्चिमे बोलते हैं वहां जगत को मिथ्या घोषित किया है उन्होंने तो भगवान की वाणी झूठी हो जाएगी आपके बुद्धि के आधार पर तीसरा एक कहा असत्यवादित्व अपनी भगवान ईशितु सियात हाँ, जो ईशितु माने उपदेषता है उनमें असत्यवादित्व दोष भी आएगा जो गीता के उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण है उनमें असत्यवादित्व दोष आपके बुद्धि के आधार पर यह तीन विरोध आ रहा है एक तो आत्मा की जो अनंतता है वो सिद्ध नहीं हो पाएगी और दूसरा वेद में अप्राम्य दोष क्यों आपके बुद्धि ने जगत को सत्य माना और वेद तो असत मानता है जगत को आपके बुद्धि के आधार पर वेद बे, गलत है सिद्ध होगा अप्रामाण्य दोष और दूसरा भगवद गीता के जो उपदेष्टा है भगवान श्री कृष्ण असत्यवादित्व अपनी ईशितु सत ईशिता मने उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण जो है उसमें असत्यवादित्व का दोष आएगा आरोप आएगा नैत साधु हितम महात्म आप सज्जन पुरुष में है किसमें दुर्जन में है कि सज्जन में है आप किस कोटी में बैठना चाहते हैं आप है? आप महात्मा बनना चाहते हैं या दुरात्मा बनना चाहते हैं महात्मा के लिए हित करना ही होगा कौन ये तीनों दोष दुरात्मा का तो कोई बात नहीं अलग है जो महात्मा होंगे उनके लिए तीनों दोष ठीक नहीं होगा कौन दोष ब्रह्मा की व्यापकता की हानि शास्त्र में अप्रामाण्य भगवती गीता के उपदेषता जो भगवान श्रीकृष्ण में असत्यवादी तो दोष ये विरोध यह आपके लिए सही नहीं होगा यही कहते हैं महात्मा नाम जो सज्जन पुरुष है उनके लिए दुर्जन के लिए तो कुछ भी हो सकता है जो महात्मा माना सज्जन पुरुष महात्मा नाम ए तत्तत्र न साधु हितम हाँ यह अच्छा हितकर नहीं है आपके लिए ये तीनों दोष कौन दोष आत्मा में व्यापकता की हानि होना शास्त्र में अप्रामाण्य होना और भगवदगीता के उपदेष्टा में असत्यवादित्व तो होना आप जैसे उनके लिए अच्छा नहीं होगा अन्य के लिए तो कोई बात नहीं दुरात्मा के लिए कोई बात नहीं कुछ भी बोल सकते हैं किंतु आप जैसे सज्जन के लिए अच्छा नहीं होगा ये का समय हो चुका है मेरा ओम पूर्ण